माँ की बातें श्री महेंद्रनाथ गुप्त बरिशाल 1914 सौ ईस्वी के मार्च के महीने में ठाकुर के उत्सव के दो तीन दिन बाद श्री श्री के दर्शन के लिए मैं एक दिन शाम को बरिशाल के किसी भक्त के परिचय पत्र के साथ उद्बोधन कार्यालय पहुँचा राजबिहारी महाराज वह पत्र पढ़कर माँ के पास गए और लौटकर उन्होंने मुझे माँ का आदेश सुनाया दीक्षा लेने का उद्देश्य है सरल भाव से साधन भजन कर भगवान लाभ करने की चेष्टा करना कुलगुरु की जीविका नष्ट करना नहीं इस लड़के को दीक्षा देने से वह जिस भाव से मेरी भक्ति करेगा उसी भाव से यदि अपने कुलगुरु के प्रति भी श्रद्धा करे और उनका वार्षिक दान यदि यथा शक्ति बढ़ाने को राज़ी हो तो दीक्षा हो सकती है मेरे इस बात पर सहमत होने पर महाराज मुझे लेकर माँ के पास पहुँचे इसके दो दिन बाद मैंने माँ की कृपा प्राप्त की दीक्षा के बाद एक सप्ताह तक मेरा मन एक अनिर्वचनीय भाव में विभोर रहा दीक्षा के समय माँ ने पूछा था शाक्त हो कि वैष्णव मेरे उत्तर देने पर उन्होंने जो मंत्र मुझे दिया सात आठ वर्ष बाद अपनी माता से पूछने पर पता चला कि वही हमारे कुल का मंत्र है माँ ने केवल इसमें बीज जोड़ दिया था इसके दो माह बाद मेरी पत्नी की दीक्षा लेने की इच्छा होने पर उसे लेकर मैं मां के पास पहुंचा। माँ ने उससे कहा तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे गोद में एक लड़का है उसे किसके पास छोड़ आई हो पत्नी ने कहा लड़का यहां आकर इस जगह को अपवित्र करता इसी डर से उसे नहीं लाई शिशु केवल तीन महीने का था यह जानकर माँ ने मेरी पत्नी से कहा यह क्या जी इतने छोटे से शिशु के मलमूत्र त्याग से क्या घर अपवित्र होता है यह बात तुमसे किसने कही वे तो नारायण के समान है इसी भाव से उनकी सेवा शुश्रूषा करना तुम अभी घर चली जाओ नहीं तो माँ के दूध के अभाव में बच्चे का गला सूखने से उसके प्राण जा सकते हैं चार दिन बाद आना ठाकुर की इच्छा होने से तुम्हारी दीक्षा होगी लेकिन बच्चे को साथ लाना भूलना नहीं मैं नीचे की मंजिल पर बैठकर सोच रहा था कि माँ यदि खाते खाते मुझे कुछ प्रसाद दे तो समझूंगा कि वे मुझसे बहुत प्रेम करती है आधे घंटे बाद जब मैं माँ को प्रणाम करने गया तो देखा वे एक संदेश खा रही हैं मुझे देखते ही बोली बेटा पहले यह खा लो फिर प्रणाम करना अप्रत्याशित भाव से यह प्रसाद पाकर मैं मां को प्रणाम करना ही भूल गया कुछ देर बाद उन्होंने ही मुझे याद दिला दिया अभी प्रणाम करके बहू को लेकर अपने घर वापस जाओ मां ने चार दिन बाद आने को कहा है यह सुनकर मैं थोड़ा दुखित और चिंतित हो गया था लेकिन घर लौटने पर पत्नी की अवस्था देख ही समझ गया कि माँ ने क्यों प्रतीक्षा करने को कहा था बरिशाल लौटने के पहले मैं माँ को प्रणाम करने गया माँ ने कहा सावधानी से जाना रास्ते में विपत्तियों से ठाकुर तुम्हारी रक्षा करेंगे रास्ते में भयंकर आंधी आने से प्राणों पर आ बनी घर पहुँचने पर हम सभी की यह धारणा हुई कि माँ के आशीर्वाद से ही हम लोगों की उस यात्रा में रक्षा हुई थी इसके एक वर्ष बाद बैसाख के महीने में मैं पुनः जयराम बाटी में माँ का दर्शन करने गया इस बार माँ से अत्यंत घनिष्ठ रूप से घुलने मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था माँ सामने बैठकर खूब प्रेम से खिलाती और मैं आनंद से अपने आप को भूल जाता था